श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद छियालीस इक्कीस जुलाई अट्ठारह सौ यदु मल्लिक के मकान पर श्री राम कृष्ण यदु मल्लिक के मकान पर आए कृष्णा प्रतिपदा है चांदनी रात है जिस कमरे में सिंहवाहिनी देवी की नित्य सेवा होती है उस कमरे में श्री राम भक्तों के साथ उपस्थित हुए सच सचंदन पुष्पों और मालाओं द्वारा पूजित और विभूषित होकर देवी ने अपूर्व शोभा धारण की है सामने पुजारी बैठे हुए हैं प्रतिमा के सम्मुख दीप जल रहा है सहचरों में से एक को श्री राम कृष्ण ने रुपया चढ़ा कर प्रणाम करने कहा क्योंकि देवता के दर्शन के लिए आने पर कुछ प्रणामी चढ़ानी चाहिए श्री रामकृष्ण सिंह वाहनी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं आपके पीछे भक्तगण हाथ जोड़कर खड़े हैं श्री रामकृष्ण बड़ी देर तक दर्शन कर रहे हैं क्या आश्चर्य है दर्शन करते हुए आप सहसा समाधि समाधिमग्न हो गए पत्थर की मूर्ति की तरह निस्तब्ध खड़े हैं नेत्र निष्फलक है काफी समय के बाद आपने लंबी सांस छोड़ी समाधि छूटी नशे में मस्त हुए से कह रहे हैं मां चलता हूँ परंतु चल नहीं पाते उसी प्रकार खड़े हैं फिर रामलाल से कहा तुम वह गाना गाओ तभी मैं ठीक होऊंगा रामलाल गाने लगे हे माँ हर मोहिनी तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है गीत समाप्त हुआ अब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठक खाने की ओर जा रहे हैं चलते हुए बीच बीच में कहते हैं माँ मेरे हृदय में रहो माँ यदु अपने लोगों के साथ बैठक खाने में बैठे हैं श्री रामकृष्ण भावावस्था में ही हैं आकर गा रहे हैं भावार्थ हे माँ तुम आनंदमय होते हुए मुझे निरानंद मत करना गीत, गीत समाप्त होने पर भावोन्मत्त होकर यदु से कहते हैं क्यों बाबू क्या गाऊं माँ आमी की आटा से छेले एक गाना गाऊं यह कहकर आप गाने लगे भावार्थ माँ क्या मैं तेरा अठवासा बालक हूँ तेरे आंखें तरेने से मैं नहीं डरता शिव जिन्हें अपने हृदय कमल पर धारण करते हैं वे तेरे आरक्त चरण मेरी संपदा है भाव का किंचित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 मास्टर तथा तो और दो एक भक्त श्री कृष्ण के पास ही बैठे हैं श्री राम कृष्ण सहास्य अच्छा तुम मुसाहब क्यों रखते रक, हो यदु मुसाहब रखने में क्या हर्ज है क्या तुम उद्धार नहीं करोगे श्री राम कृष्ण सहास्य शराब की बोतलों के आगे गंगा भी हार मानती है यदु ने श्री राम कृष्ण के सम्मुख घर में चंडी गान का आयोजन करने का वचन दिया था बहुत दिन बीत गए पर चंडीगान नहीं हुआ श्री राम कि चंडीगान का क्या हुआ जदू कई तरह के काम काज थे इसीलिए इतने दिन नहीं हो आया हो पाया श्री राम कृष्ण यह क्या मर्द आदमी की एक जवान चाहिए पुरुष की बात हाथी का दांत मर्द की जवान एक चाहिए क्यों ठीक है ना, न जदू तो, तो ठीक है श्री राम कृष्ण तुम बड़े हिसाबी आदमी हो बहुत हिसाब करके काम करते हो ब्राह्मण की गाय खाए कम गोबर ज़्यादा करे और धर धर दूध दे सब हंसते हैं कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण यदू से कहते हैं समझ गया तुम राम जीवनपुर की सील के जैसे हो आधी गरम आधी ठंडी तुम्हारा मन ईश्वर की भी ओर है और संसार की भी ओर। श्री कृष्ण ने एक दो भक्तों के साथ यदू के मकान पर फल मिष्ठान खीर आदि प्रसाद ग्रहण किया अब आप हिलात घोष के यहाँ जाएंगे।